में संसार भजन करने योग्य न भजनीय नहीं है इसमें मृत्यु है इसमें जड़ता है इसमें दुख है इसमें पराधीनता है और परमेश्वर में न मृत्यु है न जड़ता है न दुख है न पराधीनता है तो बाबा प्रेम करना हो भक्ति करना हो तो भगवान की करो किसी से भक्ति दर्शन में कहते हैं कि रस रूपा परमात्मा जड रूपा माया आनंद और दुख संसार में दुख है और परमात्मा आनंद रूप है ये जो जड़ता है ये माया है पांच चार विदेशी आए थे अमेरिकन होंगे कनाडियन को तो सुनाया कि यदि तुम यंत्र से मशीन से कंप्यूटर से साइंस से ईश्वर को ढूंढना शुरू करोगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा सिर्फ जड़ता मिलेगी क्योंकि मशीन की नोक पर जो जड़ वस्तु है वही नापी जा सकती है ईश्वर नहीं नापा जा सकता और यदि सूखी बुद्धि से ईश्वर के बारे में कुछ ढूंढने लगोगे तो न जीव मिलेगा हाँ हाँ हाँ वो भी एक मशीन ही है बुद्धिवी न जीव मिलेगा न ईश्वर मिलेगा और न ये संसार ही मिलेगा हो मूल तत्व के तो शून्य मिलेगा बना यांत्रिक तत्व है जज और बौद्ध तत्व है शून्य और श्रद्धा के साथ भूण तो ईश्वर मिलेगा और केवल अनुभव की दृष्टि से ढूंढना चाहोगे तो ये आत्मा ब्रह्म के रूप में मिलेगा क्योंकि अनुभव में आत्मा नहीं है ये बात कभी नहीं आ सकती कभी आ ही नहीं सकती हो कि मैं नहीं हूं ये अनुभव कभी हो ही नहीं सकता और आत्मा कभी जड़ नहीं हो सकता आत्मा कभी दूर नहीं हो सकता आत्मा के मिलने में कभी देर नहीं हो सकती। तो अनुभव की दृष्टि से आत्मा ब्रह्म है बुद्धि की दृष्टि से सब शून्य है श्रद्धा की दृष्टि से सब परमेश्वर है और साइंस की दृष्टि से सब जड़ है जे ने स्टमते निगम आपका मन जिस रास्ते से चलने का हो उस रास्ते से चलो यथे तथा गुरु कृष्ण ने भी अर्जुन से एक बार कह दिया जा बाबा तेरी जैसी मौजो ऐसा कर वृंदावन में एक सज्जन थे हमारे हम बहुत छोटे थे जब सी बात आते जाते तो थे वो तो रास मंडली की रचना करते थे वो लीला करते थे परंतु उनकी रास लीला में एक नियम तो ये था कि 10 बजे रात से पहले जो आ जाएगा रास में उसको आने की इजाजत है बाद में आएगा तो नहीं किवाड़ी बाल आंगन में करते थे वो स्वयं जब तक लीला हो तब तक खड़े रहते थे और उतनी देर तक वो राज के स्वरूप साक्षात भगवान है ये भाव रखते थे अब महाराज उनकी बात आपको सुनाते हैं रात लीला के लिए आठ दस पंद्रह तक लड़के रखने पड़ते कभी बदल जाते हैं आगे के लिए सिखाते हैं तो वो लड़के रात को एक दूसरे की खाद पर जाके सो जाते थे और कोई कोई गड़बड़ करते थे तो उन्होंने बहुत समझाया बहुत डांटा बहुत अलग अलग रखने की कोशिश की रात को बाबा बैठते थे खाद पर अंत में उन्होंने कह दिया कि किसी की लंगोटी पकड़ के ब्रह्मचारी नहीं बनाया जा सकते उसकी मर्जी हो ब्रह्मचारी बनने की तो बने हम किसी का लंगोट पकड़ के ब्रह्मचारी नहीं बना सकते ये बड़े अनुभव की बात है हम जो सिखा पढ़ा के लोगों को बहादुर बनाना चाहते हैं न ये सिखाए पढ़ाए लोग जो हैं ये जंग की अगली पंक्ति में नहीं जा सकते डांटने से जबटने से, से कहने से क्या होगा जब तुम्हारे मन में श्रद्धा का उदय हो कि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं विवेक का जागरण हो कि हम आत्मा के संबंध में अंधकार में हैं तब आप अंधकार की निवृत्ति के लिए किसी महात्मा के पास जाओ ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी महात्मा के पास जाओ नहीं तो सृष्टि के मूल में क्या है साइंस से नाप लो हमें तुम्हारे जड़वादी होने का कोई डर तुम्हारे शून्यवादी होने का भी कोई डर नहीं है जब तुम्हारी मौज हो जब इस मार्ग में आ जाना श्रद्धा से चलोगे तो ईश्वर मिलेगा और विवेक से चलोगे तो आत्मा ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार होगा एक भाव का रास्ता है एक विचार का रास्ता है रास्ते दो हैं परमात्मा तो एक ही है वो बात दूसरी है तो मत भक्तो भव भगवान कहते हैं तुम मेरे भक्त हो जाओ माने भजनीय के रूप में मुझे स्वीकार करो कोई बाबा पहले उसको अर्जुन भी कह चुका है कि मैं तुम्हारी शरण में हूं अर्जुन भी अनन्यता प्रकट कर चुका है वो तदन्य तो संशयस्या छेतता नजुग पद्य है तुम्हारे सिवाय इस संशय को काटने वाला और कोई नहीं है मैं तुम्हारी शरण में हूं लेकिन फिर भी महाराज श्री कृष्ण ने तो एक बार डांट ही दिया अपना हाथ ढीला कर दिया जा लगाम कस के हम कब तक, तक, तक तुमको रोकेंगे थे इच्छे से तथा करो अर्जुन बोला ये तो कोई अपने पन की बात नहीं है कुछ पराएपन की बात कर रहे हो तो बोले बाबा परायपन की बात नहीं कर रहा हूं इष्टो सी में दृढ़ मिथि तुम तो हो मेरे इष्ट हो मैं तुम्हें चाहता हूं मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ प्रिया सत्यम थे प्रति जाने मामी वैश्य सत्यम थे प्रति जाने प्रियम तुम मेरे प्यारे हो अर्जुन तुम मेरे प्यारे हो तुम मेरे सेव्य हो पूज्य हो बनु हो इष्ट तुम बराबरी के हो तो मैं पराएपन की बात नहीं करता हूं तुम्हें तो बड़ी प्रेम की बात बताता हूँ गुप्त से गुप्त बात बताता हूं तो पहले भगवान ने कहा विचार करो और ऐसा करो फिर कहा कि ईश्वर की शरण में जाओ ये बहुत अद्भुत बात है वो जब हम देखते हैं कि बाबा ये तो सिर पर सवार हो रहा है कंधे पर चल रहा है हैं? हमको बांधना चाहता है उसके कहते हैं भाई देखो हम तो छोटे महात्मा हैं, वो वो वो बड़े महात्मा हैं, तो उनके पास चले जाओ वो तुम्हारा काम कर देंगे जब कामना बस लोग आते हैं ना तो मालूम पड़ता है कि अगर हम इनके चक्कर में फंस जाएंगे और इनका काम कहीं नहीं हुआ तो ये सिर पर कि महाराज हमने आपकी आज्ञा के अनुसार काम किया और नहीं हुआ तो उनको भेजते हैं कि भाई दूसरे के पास जाए बड़े बड़े महात्मा हैं या तो फिर ऐसे कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार तुम ये अनुष्ठान करवाओ है इस देवता की शरण लो तुम्हारा काम बन जाए अब ना हो तो तुम्हारे पास बहुत सीधा ताजा जवाब है और हमने भाई शास्त्रीय अनुष्ठान बता दिया शास्त्रीय देवता बता दिया करने की विधि बता दी हैं? अब नहीं हुआ तो कोई बलवान प्रतिबंध होगा रुकावट डालने वाला या तुम्हारे विधि विधान में कोई कमी होगी डॉक्टर लोग कहते हैं बस परहेजी हो गई रोगी से परंतु जब बहुत अपना होता है तब क्या करते हैं बोले अच्छा तुम बेफिक्र रहो हम तुम्हारा काम कर देते हैं ऐसे हो ब्रह्मास्त्र से जिसको बांध लिया उसको बांधने के लिए फिर सन की रस्सी की आवश्यकता नहीं होती हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध लिया वेघनाथ ने फिर वेघनाथ ने कहा कि शायद ब्रह्मास्त्र छूट जाए तो बोले रस्सी से भी बांध के रखो जब रस्सी से बांध के रखा गया तो ब्रह्मास्त्र ने हाथ जोड़ लिया कि मेरे ऊपर तुम्हारा भरोसा नहीं है रस्सी पर भरोसा है अब लो रस्सी तुम्हारे काम आवेगी हम जाते हैं इसको ब्रह्मास्त्र न्याय बोलते हैं हो बड़े को छोड़कर छोटे का सहारा लेना आहा, आहा, आओ भक्ति की बात करो भगवान कहते हैं देखो अर्जुन न तो विवेक करने की जरूरत और न तो किसी दूसरे ईश्वर के पास जाने की जरूरत है आओ मेरे पास आओ आओ मैं काल में तुम्हारे एक मंत्र खोखता हूँ सर्वगुज्जतम यह श्रेणु में परमम बचा सर्वगुज्जतम माने मंत्र है और परमम बचा माने आखिरी बात है और तुम मेरे प्यारे हो तुम्हारे इतनी बात कहता हूँ देखो मैं तुम्हारा सारथी बनाऊ मैं तुम्हारा साला बनाऊ तुम्हारा संबंधी बनाऊ तुमको मैंने अपना समझा है ये महाभारत में कथा है अर्जुन श्री कृष्ण ने कहा है महाभारत का वचन जस्वाम स्व समान द्वेष्टि जस्वामनुहा मनु अर्जुन जो तुमसे दुश्मनी करता है वो मुझसे दुश्मनी करता है क्योंकि वो जानबूझकर करता है कि ये ईश्वर का सेवक है ईश्वर का प्रेय है तुमसे दुश्मनी करता है तो मुझसे दुश्मनी करता है और जसवामनुहा मनु जो तुम्हारे पीछे चलता है वो मीरे मेरे पीछे चलता है क्योंकि वो जानता है कि मैं और तुम दोनों एक कृष्णो धनंजय से आत्मा कृष्ण आत्मा धनंजय धर्त के पास संदेश के रहा था श्री कृष्ण ने संजय के द्वारा जाके कह दो जाके कह दो कि धनंज अर्जुन की आत्मा का नाम कृष्ण है और कृष्ण की आत्मा का नाम अर्जुन है तुमको बहुत गुप्त बात बताता हूँ तुम्हें परलोक में रहने वाले ईश्वर में मन लगाने की जरूरत नहीं है मुझमें मन लगा लो और ये तो बड़ी गुप्त बात है नहीं तो लोग कहेंगे कृष्ण कितना तमंडी तो कितना अभिमानी है सात सौ श्लोक हैं और सात सौ बार से ज्यादा तो तो ज़ी तो तो ये अस्मत शब्द का प्रयोग है वो मैं मैं मैं मुझ में मेरा मुझसे सात सौ बार से ज्यादा है गिना हुआ है बिल्कुल मै ये वो मनाशिष्य मई ये व्यवस्था मैं माई माई माई हाँ हाँ मया तत्मिदम सर्वम मद भक्ता मद भक्ता ये मैं के लिए जो संस्कृत भाषा का शब्द है वो भिन्न भिन्न विभक्तियों में 700 बार से ज्यादा गीता में आ, बोला गया है मैं मैं मैं आ, अर्जुन को तो धरा रह गया हो कृष्ण का मैं गीता में कृष्ण का मैं लेकर जाया ऐसे जोग वाशिष्ठ में महाराज कई हजार बार तुम शब्द का प्रयोग राम तुम ब्रह्म इधर गीता में कृष्ण बोध है मैं ब्रह्म हूं ये अद्भुत है आप देखो बोले आप भाई तेरे कान में कहते हैं और आखिरी बात कह देते हैं और इससे गुप्त तो और कुछ नहीं है तो क्या है कि तो मन मना भवो अपने मन को मुझ में लगा दे बाबा तो ये मन हमारे काबू में होता है कि जहां चाहो वहां लगा दो एक ठाकुर साहब ने कहा कि हम एक गांव आपको देते हैं आपके आश्रम को देते हैं आपके आश्रम में जरूरत रहती है हमारे मन के काम होते हैं हम देना चाहते हैं बहुत बढ़िया मैंने पूछा कि अब तो जमींदारी का उन्मूलन होने वाला है गांव चला जाएगा कि रहेगा तो बोले कि महाराज सो तो चला जाएगा तो चला जाएगा सो तो ठीक तो तो है मैंने कहा बाबा कुछ शीर भी है तुम्हारा उसमें बोले नहीं महाराज शीर तो नहीं ये गाँव दूर है वहाँ कौन शीर करता है अपनी जुताई तो नहीं है अच्छा तुम कितनी माल मानगुजारी चुकाते हो सरकार को उसका मुआवजा तो हमको तो मिलेगा ना बोले महाराज हो तो हमको तो माफी है मुआवजा भी नहीं मिलेगा सिर भी नहीं है उनमुन भी हो जाएगा और दे रहे है हो हमको आप सोचो आप कहते हो हे भगवान हम तुमको अपना मन दे रहे हैं मन तुम्हारा मुट्ठी में है रुपया मुट्ठी में हो तो दे सकते हो मन तुम्हारा मुट्ठी में है हैं? तिजोरी तो में से निकाल कर दे दोगे ऐसे गप पहते हो हम तुमको मन देते हैं मन देते हैं अगर तुम्हारी कोई चीज हो तो भगवान को दो दे हीरा मोती क्यों नहीं देते मन ही क्यों देते हो हम जानते हैं भला अपनी कमजोरी के आप खुद समझो हैं बैंक बैलेंस क्यों नहीं देते हो तिजोरी में से निकाल के क्यों नहीं देते हो ये लोग ईश्वर को भी बेवकूफ बनाना चाहते है हो अरे महाराज हम तुमको अपना मन देते हैं मन देते हैं मन देते हैं है। अरे ईश्वर सब तुम्हार की समझता है तो, तो, महाराज हमने तो आ, अपना तन मन धन सब आपको दे दिया आरती में बोलते हो, है हो तन मन धन सब अर्पण तन मन धन सब अर्पण गुरु जर ननन कीजिए गुरु जी महाराज को रोटी मिलती है खाने को ये तो मालूम नहीं है और उधर तन मन धन अर्पण करके चले जाते हैं तो वो सब समझते हैं बाबा ये सब जवानी खेल है इसमें छल है कपट है हमता है आप अपना मन भगवान के प्रति कैसे अर्पण करोगे वो भी सीखना पड़ता है बोले महाराज ये तो हमारी मुठ्ठी में नहीं है ये तो एक चिड़िया उड़ रही है आसमान में हमने कहा ये मेरी है और बोले कि तुमको अब क्या बोलते परजन ऐसा ही कुछ बोलते हैं चिड़िया तो तुम्हारे खात में नहीं है क्या उड़ती हुई चिड़िया को कैसे तुम दान करोगे क्या महाराज आप जबरदस्त हो अरे तुमने मेरा मान रखा था सोचो एक बार एक भक्त की भगवान से बातचीत हुई हो ये भी बात सच्ची है बोला वृंदावन में रहते थे उनका नाम सीताराम सीताराम जी सीताराम धाम तो वो थे पहले अयोध्या में और सीताराम का भजन करते थे एक बार आया वृंदावन में तो वृंदावन और लीला वालों के साथ मिल गए हो तो वो तो कहाँ सिर उठाए बैठे रहते हैं राम जी तो किसी की ओर जल्दी देखते नहीं तो बिल्कुल तो पीठ सीधी सिर सीधा हाथ में धनुष्मान किसी की ओर देखे नहीं और यहाँ आए महाराज तो ये तो ग्वरिया कोई अपने गौरव की बात बड़प्पन की तो बात है नहीं नाच गावे, गाव है हंस है खेल है करे हसी मजाक करे आख मटकावे हाँ आख मटकावे और भाव न्या नाम है मुस्का है और बांसुरी बजावे नाच है सो महाराज राम जी भूल गए अब वो तो हो गए कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हमारे हो बहुत बहुत वर्षो तक हमारे आश्रम में रहे संपर्क so, एक दिन महाराज आया उनको सपना राम जी का दरबार प्रकट हुआ सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रु हनुमान वो देख रहे सपना रामचंद्र ने कहा हनुमान वो एक सीता राम दास नाम का मेरा भगत था वो कहा है। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज आजकल तो नाकने गालो जाने वालों के चक्कर में फंस गया अच्छा पकड़ के ले आओ अब महाराज हनुमान जी आये और सीताराम जी को पकड़ के सीताराम दास को ले आए भगवान के दरबार में आके बिचारे डरते कापते खड़े हुए राम जी ने पूछा क्यों भाई क्या बात है बोले महाराज माफ करो तो कहे कह जाओ माफ कहो ये है कि एक आदमी का हुआ ब्याह और वो दुल्हीन को लेके अपने घर जा रहा था सो तो बीच में मिल गए चोर और चोर डाकू और उन्होंने पालकी की पालकी छीन ली और नही नही बहू को अपने घर में ले गए तो महाराज अब ये आप बताओ कि तो उस बहू का दोष है कि जिसके साथ प्यार हुआ था उसने कोई लड़ाई नहीं की झगड़ा नहीं किया छीना नहीं झगटा नहीं कोई विरोध नहीं किया ये उसका दोष है और राम जी हंस गए बोले भाई विरोध दोष तो दूल्हे का ही है दूल्हीन का क्या दोष है क्या तब बस महाराज और कुछ कहने का नहीं है अच्छा ग्वारीये की इतनी हिम्मत कि हमारे एक भगत को छीन के ले जाए बुलाओ अब महाराजा राम जी का हुक्म हुआ कि ग्वरिये को बुला हनुमान जी ने तुरंत जाकर श्री कृष्ण से कहा और वो महाराज मोर पंख लगाए सिर पर और काली कमरिया कंधे पर रखे और हाथ में छड़ी लिए जैसे गाय चराने के लिए गए हो पीतांबर नहीं हो आके खनी खमान अन्नदाता करके कोर्जिश बजाई राम जी को राम जी ने कहा भाई तुमको हमने चौरासी कोस का जागीर दे दिया कि तुम यहाँ हमारी गायों की देखभाल करो और अब तुम हमारे भक्तों को फोड़ते हो तो श्री कृष्ण भगवान ने सीता दास जी के कंधे पर हाथ रखा और लाके के रामचंद्र के चरणों में गिरा दिया कह तो महाराज आपका भगत ही है सपना टूट गया अब फिर वो राम भक्त हो गए हो तो वृंदावन में जीवन भर रहे तो वृंदावन में आहा। पर वो गाते थे महाराज अपना वो बजा के चिमटा तुम्हारे नाम चिमटा चिमटा बजाते थे, थे रतनारे नैना बाके मुनि संग बालक काके कृष्णा तो मित्र जी के साथ भी कौन बालक है? ये मुनि संग बालक काके रतनारे नैना बाके जय श्री और जय जय तो महाराज एक बार तुल्हा तो बन जाए एक बार वर्ण तो कर लो मन मना हो मत भक्त जब भगवान के तुम भक्त हो जाओगे तो तुम्हारे मन को जबरदस्ती पकड़ के वो हेतु हे तो मत भाव इसको बोलते हैं मन मनमना कैसे होंगे कब भगवान के भक्त बनो भगवान की भक्ति करो जब तुम उनके बन जाओगे तो तुम्हारी कोई चीज हो जाएगी तो वो लाके दे देंगे आ, कोई नष्ट हो जाएगी आ, कभी हम लोगों का नौकर चाकर सिर्फ रात हमारे आज दस रुपए हो गए हाय हमारे दस हो गए अच्छा भाई मालिक कहता है अच्छा भाई हम दस रुपए तुमको दे देते हैं दस रुपए का दुख मत तो पहले बन जाओ भगवान के सेवक बंटवारा कर दो ये संसार हमारा मालिक नहीं है हमारा मालिक भगवान अब मैं तो ही जाने संसार जी ती न सके मोहिमायाबल निपट कपट आगार अब मैं तो ही जाने संसार अरे वो संसार मैं अब तुमको पहचान गया अब तुम छल कपट करके हमको जीत नहीं सकते हम पहचानते हैं जब कोई कहता है कि हे गुलाब जामुन मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ तो समझना कि वो गुलाब जामुन को बेवकूफ समझ के उसको अपना प्रेम जताता है आहा, हे गुलाब जामुन तुम हमारे बहुत प्यारे हो अब वो क्या करेगा अब वो उसको खाके गड़ा मुंह में डाल लेगा खा जाएगा आहा। ये संसार के प्रेमी लोग साधुओं को तो ज्यादा सावधान रहना चाहिए वो मैं अब तो अब मैं तो ही जाने संसार जीती न सके सक माया बल निपट कपट आगा दुनिया में कपाट दुनिया में माया फैली हुई है तुम किसी के प्रेमी बनकर उसके लिए मर जाओ एक जन्म दो जन्म दस जन्म जाओ लेकिन महाराज तुम अगर, अगर अपने को अपना प्रेमी किसी को मान बैठोगे बिल्कुल उसके कपट में फंसोगे वो तो तुम्हारा भोग करने के लिए तुम्हारी हिंसा करने के लिए योगदर्शन में स्पष्ट है कि किसी को दुख पहुंचाए बिना भोग हो ही नहीं सकता स्पष्ट व्यास भाष्य में जोग दर्शन के भाष्य में स्पष्ट है वो नोप नापहत्य भूताने नानोपहत्य भूताने भोग संभव किसी को सताए बिना भोग होना संभव ही नहीं है जब हम भोग राग में फंसते हैं तो किसी न किसी को दुख जरूर पहुंचाते हैं नानुपहत्य भूतानी भोग असंभव होते भोग मनु विवर्धनते राग देशांकशलान चौ जितना जितना भोग करोगे उतना उतना राग और बढ़ेगा और जितना जितना राग बढ़ेगा उतना उतना उसका कौशल प्राप्त होगा और, और, और, और प्या हो जाओगे भोगों के तो बाबा भक्ति करना भग, भक्ति माने विभक्ति कर दो पटवारा कर दो ये रहा संसार हम तो भगवान का भद मेरे तो गर्भर गोपाल दूसरो न कोई बोल दो प्रेम से मेरे तो भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं है अरे ये देखो वेदांतियों का बहरागया -गया हो और जगत कारण तत्व का विवेक आ गया उसमें श्रद्धा आ गई बड़े प्रेम से अब उसके बारे में सोचने लग गए तो महाराज भक्ति ही तो नहीं आती भक्ति आ जाए तब तो फिर पूछ नहीं क्या सातवस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूप भक्ति तो भगवान के प्रति परम प्रेम स्मई परम प्रेम रूपा ऐसा भी पाठ है अश्विन परम प्रेम रूपा ऐसा भी पाठ है ये पुरोवर्तिन अश्विन पुरोवर्तिन हमारे दिल में दीख रहा है भगवान इससे परम प्रेम परम प्रेम भक्ति का रूप है और अमृत भक्ति का स्वरूप है रूप होता है बाहरी और स्वरूप होता है अमृत भक्ति की आत्मा है अमृत भगवान ब्रह्म और भगवान भक्ति का रूप है उसकी सुंदरता उसकी आंख उसका कान उसकी नाक उसकी जीप उसका शरीर क्या है क्या प्रेम है प्रेम है भक्ति का शरीर और अमृत परमात्मा है उसका स्वरूप भक्त मद भक्त तो ये भक्ति आखिर अपने जीवन में आवे कैसे मदयादी हम नमस्कुरो कुछ यजन करो कुछ कुछ उसके लिए त्याग करो याजी शब्द जो है ना ये यज्ञ के अर्थ में है यज्ञ करता याज्ञिक वन जैसे भज धातु से भक्ति बनता है वैसे यज धातु धातु से यजन यज्ञ यादि आप लोग लो रोज पाठ करते हैं न भद्रम पश्चिम यजत्रा हम यज्ञ करें हो यज्ञ करते हुए यज्ञ करते हुए हम अपनी आंखों से मंगलमय का दर्शन करें यज्ञ करो यज्ञ यज्ञ में तीन बात पर ध्यान रखना एक तो हम कुछ दे रहे हैं और एक कुछ ले रहे हैं और एक हमारे जीवन में कोई नियम व्रत आ रहा है आदान प्रदान और उत्सव इन तीनों का नाम होता है यज्ञ बोला आप भगवान को क्या अर्पित कर रहे हैं ये देखिए और भगवान से क्या ले रहे हैं ये देखें और आपका जीवन सचमुच नियंत्रित होके भगवान की सेवा के योग्य बन रहा है कि नहीं हम अपनी वासना की पूर्ति करते हैं कि सचमुच भगवान की कुछ सेवा करना चाहते हैं देखो असल में आदमी जैसे बांदरों में मेट होता हम है हम लोग क्या करते हम चाहते हैं 150 पचास हमारे पीछे पीछे चलें इसलिए हम का राजा बनना था मेट सरदार बनना चाहते हैं आ, हम आगे आगे चले देखो हमने कैसा बढ़िया रास्ता निकाला हमने कैसा बढ़िया फल फूल का बगीचा दिखाया कैसे पानी की जगह दी सब बंदर हमारे हुक्म में चले तो हल्का हो देखो को तो हमको भला कहे और कोई हमको दे जाए कुछ ये वासना हृदय से जाती नहीं है कहीं न कहीं हम भगवान की सेवा की जगह पर अहम की सेवा करने लगते हैं अहम की सेवा करते हैं भगवान की सेवा नहीं अपने अहम की सेवा करने लगते हैं इसमें आप गौर से देखोगे तब मालूम पड़ेगा अखबार में हमारा नाम सतह सभा में हमारा नाम बोला जाए दस जने हमारी तारीफ करें हैं? देव सिख सिख यौन मानत मुख कहीं भी कहीं देना तारीफ के बिना तो महाराज दुनिया सुनी लगने लगती है ये बचकाना काम अपनी दुनिया अपने मन में आ गया है मत जाजी का अर्थ है भगवान के लिए कुछ यजन करो आप देखो ईमानदारी करो अपनी पत्नी के लिए पति कुछ छोड़ता है कि नहीं देता है अच्छा पति के लिए पत्नी त्याग करती है कि नहीं बहुत त्याग करती हैं पति अपनी कमाई ला के पत्नी के हाथ में दे देता है और पत्नी अपने माँ बाप परिवार को छोड़कर पति के पास आ जाती है आप बेटे के लिए त्याग करते हैं कि? आप मकान के लिए त्याग करते हैं आप अपने शरीर के भोग के लिए त्याग करते हैं कि नहीं तो मध्यगी का आप है आप किसके लिए त्याग करते हैं भगवान के लिए छोटे मोटे जीव के देवता के लिए आँख के देवता के लिए कान के देवता के लिए भगवान कहते हैं बाबा इनके लिए नहीं मेरे लिए त्याग करो इसका जो दार्शनिक रूप है वो बड़ा अद्भुत है वो बहुत वेदांत पढ़ने वालों को भी नहीं मालूम पड़ता वो तो, तो पहुंच गए ना एक आ एक छलांग भर के एक ब्रह्म में देखो जहां से तुम यज्ञ करने का तुम्हें संकल्प उठा हो दान करने का त्याग करने का संकल्प उठा है भले पत्नी के लिए हो कि पति के लिए हो कि पुत्र के लिए हो जहां से वो संकल्प उठा संकल्प उठने के पहले क्या था तुम यज्ञकर्ता बने हो यज्ञ करने वाले बने हो उस कर्तापन के उठने के पहले क्या था वहां परमेश्वर था परमेश्वर ने तुम्हें कर्म करने की शक्ति दी कर्तापन दिया कर्म का संकल्प दिया अब तुम वो करते किसके लिए हो वो जिसके लिए करते हो उसके भीतर भी घुसो एक के लिए ही करते हो तब तो ठीक है सबके भीतर एक है वही पति में है वही पत्नी में है वही भाई में है वही दूर है वही निकट है वही सूरज में वही चंद्रमा में वही अग्नि में वही वायु में सब में एक है तो भगवान कहते हैं कि अलग अलग अलग अलग जब यज्ञ करोगे तो तुम्हारा यज्ञ बिखर जाएगा इसलिए जितना भी यज्ञ करना है वो मेरे लिए करो मदयाजी भव तुम्हारे सारे कर्म लेना हो तो मुझसे लो सूरज में से रोशनी लो मेरी है हवा में से सांस लो तो मेरी है और धरती में से अपने चलने की बैठने की जगह लो तो मेरी है पानी में से जीवन शक्ति लो तो मेरी है पानी में से जैसे बिजली निकलती है ना वो वैसे पानी अपने शरीर में जाता है तो उसमें से भी बिजली निकलती है वहां भी शक्ति है जैसे सूर्य चंद्रमा से ज्योति लेते हो क सूर्य चंद्रमा में मैं हूं बोला तो मदयादी का अर्थ है तुम मेरी रोशनी में देखते हो मेरी हवा में मेरी सांस में सांस लेते हो मेरे सचित आनंद से तुम सब आनंद बने हो मुझसे तुम ले रहे हो ले रहे हो याद आवे की ना आवे मालूम पड़े कि ना मालूम पड़े हैं आता सब खजाना है उसी का हो उससे ले रहे हो तुम इसका नाम होता है आदान लेकिन प्रदान उसको देते क्या हो और बोले बाबा हम देख जगह दुर्गा पाठ करने पहले जाते थे वहाँ बकरे कटते थे वहां भैंस कटती थी भैंस खून खून देखो भगवान से सब ले रहे हैं परंतु देने के लिए हंसी की बात नहीं हो सच्ची बात आपको सुना हमारे पितामा जगन्नाथ पुरी गए नाम लेके सुना रहा हूं आपको बात अच्छी नहीं है पर सुनाता हूं वहां पंडों ने पुजारियों ने उनसे कहा कि जगन्नाथ पुरी में जब आते हैं तो भगवान के नाम पर कुछ छोड़ के जाते हैं त्याग करके जाते हैं आप त्याग करके जाइए क्या त्यागते हैं तो उनको ये तो सूझे ही नहीं कि हम काम छोड़े क्रोध छोड़े लोग छोड़े ये तो सूझे ही नहीं हो हमारे बाबा पितामह उनको सोचा अच्छा कुछ खाने की चीज छोड़ देनी चाहिए तो दाल चावल गेहूं तो छोड़ ही नहीं सकते थे जव तो छोड़ ही नहीं सकते थे जौ की रोटी घर में बनती थी, तो वो सोच आम नहीं छोड़ सके अंगूर नहीं छोड़ सके अनार नहीं छोड़ सके फिर बोले अच्छा सब्जी में कुछ छोड़े तो आलू नहीं छोड़ सके और परवल तो बीमार तो होने पर जूस रूप में मिलता था तो बोले काशी फल छोड़ दे काशी फल ये जो बड़ा बड़ा आता है पीला पीला जिसके भीतर छेद होता है ये पेठा वाला जो है तो हरा भरा होता है सफेद होता है वो कोहड़ा छोड़ दे बोले अरे बाबा ब्राह्मण हैं जहां भंडारे में जाते हैं वहाँ काशी फल का तो सागर ही बनता है तो वो कैसे छोड़ भंडारा ही छूट जाएगा वो खुद बताते थे वो, फिर वहां से क्या छोड़ के लौटे आपको तो बताओ एक गूलर होता है वो दुम्बर संस्कृत का बोलते हैं उसको गुलर हम लोगों के घर में तो खाया भी नहीं जाता है ना? बोले अच्छा जगन्नाथपुरी में आए हैं तो गुलर छोड़ के जाते हैं आहा। ये आप लोग भगवान से लेते तो सब कुछ है पर भगवान के नाम पर छोड़ते क्या हैं? जरा वो भी तो देखो देते क्या है भगवान को है? देते क्या है भगवान को आपके घर में पानी आता है पर उसको निकलने का रास्ता नहीं देते हैं तो घर टूटेगा बाबा है ना? आपके घर में गंदगी होती है परंतु उसको निकलने का मार्ग नहीं है पुराने तो जमाने में एक आश्रम बना था एक सिविल सर्जन आए मथुरा के हॉस्पिटल में थे उन्होंने कहा महाराज यहाँ लघुशंका करने की जगह कहाँ है तो बाबा आश्रम में तो शौच लघुशंका के लिए जगह बनी नहीं। जिसको करना हो बाहर जाए वो तो के देखो एक दिन सारे आश्रम में लोग लघुशंका करने लगेंगे गंदा हो जाएगा तो उसके लिए भी जगह चाहिए आने देते हो निकलने नहीं देते हो अपने जीवन में यजन भगवान से तुम लेते हो देते कुछ नहीं हो तो भगवान से प्रेम कैसे बढ़ेगा जब भगवान के साथ जो लेना देना है उसको समझोगे भगवान से क्या ले रहे हो इसको समझो और भगवान को क्या देना चाहिए क्या दे रहे हो ये समझो और इसको अपने जीवन में व्रत लो व्रत एक व्रत चाहिए वो दान का व्रत चाहिए आदान के बारे में लेने के बारे में भी भगवान से इतना ही लेना जितनी जरूरत हो उतना ले लेना और जो अपने पास है वो भगवान को अर्पित करना जीवन में एक व्रत होना चाहिए। यदि ये व्रत नहीं होगा तो भक्ति कहाँ से आएगी? यदि भगवान के साथ लेने देने का रिश्ता नहीं बनाओगे तो उसकी भक्ति उसकी प्रीति उसकी सेवा कहाँ से आवेगी आ, और अभिमान नहीं करना हो मत जाति का अहंकार का जो महिसुर है इसका बलिदान कर दो भगवान के चरणों में जैसे बलि ने अपने को चढ़ा दिया आ, इसको बोलते हैं अहंकार का बलिदान महाराज अर्जुन को एक बार ख्याल हो गया कि हम पांडव लोग बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े दाता हैं। रोज जुधिष्ठिर का दरवाजा खुलता है पूजा के बाद भोजन के पहले जो कोई कुछ मांगे उसको देते हैं कृष्ण ने कहा बाबा भक्त के हृदय में गर्व नहीं होना चाहिए अभिमान तुम्हें सीखवा भगवान अभिमान के दुश्मन नगद हरि चंद नगद तमाद अभिमानी के अभिमान भगवान को पसंद नहीं है पूरा गर्भ तर भारी अभिमान हो गया तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कर्ण सरिखा दाता कोई तो बाबा क्या दिन भर हमारे दुश्मन की बात करते हो सच देखोगे हम तुम दोनों ब्राह्मण बने बदलने में बड़े निपुण श्री कृष्ण तो वेश बदलते ही रहते हैं और दोनों महाराज ब्राह्मण बनते है कर्ण तो युद्ध भूमि में घायल होके गिरा है। गिर पड़ा है तो बोले चलो अब वहां गए महाराज दोनों ब्राह्मण के रूप में क्र से ब्राह्मण अतिमुख नहीं जाता बोले महाराज अब तो हम घायल होकर गिरे हैं हमारे पास कुछ नहीं है